नो भक्त सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नतीतस्त मिषा दर्शन की उन्चासवी कक्षा वेदान दर्शन के द्वितीय अध्याय का तीसरा पाद अभी चल रहा है तीसरे पाद में आकाश का विषय लेकर के चर्चा प्रारंभ की थी कि आकाश उत्पन्न होता है या नहीं होता है पूर्व पक्षी का कहना था आकाश उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि वो सर्वव्यापक है सिद्धांति ने कहा कि नहीं उत्पन्न होता है उसके लिए शब्द प्रमाण मिलता है पक्षी ने कहा कि उत्पत्ति का शब्द प्रमाण मिलता है लेकिन वो कथन गौण है मुख्य नहीं है क्योंकि उसमें घटता नहीं है और एक ही शब्द के हम दो अर्थ ले भी सकते हैं मुख्य अर्थ भी ले सकते हैं और गौण अर्थ भी ले सकते हैं और दूसरी जगह बोले आकाश को यानी अंतरिक्ष को अमृत भी कहा है अमृत यानी जो नाश को प्राप्त नहीं होता है तो जब नाश को प्राप्त नहीं होता है अर्थात नित्य है नित्य है तो अर्थात उसकी उत्पत्ति नहीं होती है तो शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि आकाश उत्पन्न नहीं होता है और एक शब्द के दो अर्थ लिए जा सकते हैं एक ही प्रकरण में उसके लिए ब्रह्म शब्द का उदाहरण दे दिया कि तपसा ब्रम विजिजा सस्व तथो तपो ब्रह्म इती ब्रह्मे इती। एक तरफ पहला ब्रह्म वास्तविक तात्विक ब्रह्म का वर्णन है और दूसरा ब्रह्म गौण रूप से कथन है पहला मुख्य अर्थ में दूसरा गौण अर्थ में एक ही पंक्ति में तो इन सबसे बोले कि ये पता लगता है कि आकाश उत्पन्न नहीं होता नित्य है यहाँ तक का हमारा पाठ हुआ था पांचवी सूत्र तक वो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी ओम आचार्य सूत्र संख्या बयालीस हम्म दूसरा पद, दूसरा दिवस हाँ आचार्य इसमें जो शंकर भाष्य का खंडन दिए है वो किस दृष्टि से खंडन किए वो ढंग से समझ में नहीं आया आचार्य क्योंकि ये कह रहे हैं कि जीवोत्पत्ति का निषेध का व्याख्यान जो है तीसरे पाद में दिया किया गया है वहां पर समाधान दिए है इसका तो यहाँ पर जो इसका निषेध किए है शंकराचार्य जी ने जीवोत्पत्ति का वो ठीक नहीं है ठीक नहीं है मतलब यहाँ आवश्यक नहीं था इन्होंने प्रसंग तो ब्रह्म का चल रहा था तो वो अर्थ ले लेना चाहिए था अब जीव का वहां कह ही दिया गया है तो यहाँ कहने की तो दो दो बार तो कहेंगे नहीं तो वहां भी कह रहे हैं यहाँ भी कह रहे हैं तो उससे तो अच्छा था कि क्रम प्राप्त ब्रह्म का ही वर्णन कर लेते उसके अंदर ऐसा भी अभिप्राय मुझे यहाँ पर विश्लेषण कह रही थी कि यह तो फिर प्रकृति उपादान कारण है इस तरह से भी बहुत जगह पर अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग तरह से उसको सिद्ध किए है अब तक तो इस दृष्टि से जीवात्मा को भी दो दो जगह पर कर दे तो कर सकते है लेकिन प्रकृति का जैसे एक साथ चला है वो क्रम सूत्र तो बहुत सारे हैं अनेक अनेक ढंग से कहा है लेकिन कोई प्रकरण चलाते हुए कहा है अब यहां पर सीधे ब्रह्म का प्रकरण चल रहा था और सीधे बीच में जीवात्मा का आ जाएगा उस दृष्टि से उन्होंने कहा बीच में आया हुआ लग रहा है बात जो है कही है वो बात गलत नहीं है सिद्धांत तो गलत नहीं है लेकिन यहां वो अर्थ नहीं लेना चाहिए ऐसा इनका कहना इन्होंने परमात्मा पर ब्रह्म परक अर्थ लेते हुए किया है और चौवालीसूत्र जो विज्ञान आदि भावे वा हाँ। एक भाव भाव समझा दे विज्ञान का आदि कारण माने तो विज्ञान मतलब ज्ञान समझ लीजिए एक तरह से बोध कि परमात्मा की उत्पत्ति किससे हुई ज्ञान से हुई विज्ञान से हुई ऐसा यदि माना जाए तो परमात्मा को नित्य नहीं माना जा रहा है उत्पत्ति वाला माना जा रहा है लेकिन वो उत्पन्न किससे हुआ वो जड़ तत्व से हुआ जीवों से किससे हुआ तो उसमें कोई विज्ञान से ही वो परमात्मा उत्पन्न हुआ है अगर विज्ञान से माना जाए तो क्या तत्प्रतिषेध तो उसका ऐसा करने पर ऐसा मानने से जो वैदिक ईश्वर है यानी नित्य उसका प्रतिषेध नहीं हो जाता ईश्वर का निषेध नहीं हो जाता वो तो नित्य बना ही रहता है क्यों वो कारण नहीं बताया यहां पर कारण इन्होंने व्याख्या में खोला है कि जो ज्ञान का भंडार है जिससे सारे ज्ञान निकलते हैं उसकी उत्पत्ति ज्ञान से हो ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा उत्पत्ति कही भी नहीं गई है शास्त्र में भी नहीं कही गई है कि परमात्मा उत्पन्न होता है और ज्ञान से उत्पन्न विज्ञान से उत्पन्न होता है तो जो विज्ञान को उत्पन्न करता है जिससे विज्ञान प्रचलित होता है उसको विज्ञान उत्पन्न करे ऐसा नहीं हो सकता परमात्मा से ही तो ज्ञान प्रचलित होता है वेद के माध्यम से और वैसे भी और ज्ञान ही उसको उत्पन्न करे ऐसा तो नहीं हो सकता हाँ ये हो सकता है हम यू गौण रूप से कह दें कि जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है तभी तो हमारे लिए वो अस्तित्व वाली होती है किसी भी वस्तु का अस्तित्व हम कैसे मानते हैं जब उसका हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान के कारण ही तो हम उस वस्तु को स्वीकार कर पाते हैं वस्तु की उत्पत्ति वस्तु की स्थिति अपनाश भी जो भी कुछ है वो हम किस आधार पर जान पाते हैं विज्ञान या ज्ञान के आधार पर ज्ञान के आधार पर ज्ञानी नहीं है तो उस वस्तु के होते हुए भी हम ये कहेंगे ना वो नहीं है ज्ञानी नहीं हो रहा है तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि ये है तो उस वस्तु का अस्तित्व उत्पत्ति इत्यादि किस आधार पर निर्भर करता है हमारे ज्ञान पर हमारे को ज्ञान है तो वो वस्तु है हमारे को ज्ञान नहीं है तो वो नहीं है हमारे लिए जैसे कि विज्ञानवाद में कहते हैं विज्ञान भी के आधार पर ही संसार की वस्तुएं हैं विज्ञानी है। ही है। अंदर जो ज्ञान है वो ये बाहर नहीं है और जो बाहर दिख रहा है हमारे को वो हमारे विज्ञान का ही प्रतिरूप है प्रतिबिंब है उसी का प्रस्तुतिकरण है प्रोजेक्शन है अंदर जैसा है वैसा ही हम वहां पर दिखता है हमारे को तो ऐसे ही परमात्मा अंदर हमारे ऐसा ज्ञान है तो बाहर भी हमारे को दिखता है यानी हमारे ज्ञान से वो उत्पन्न हुआ है वास्तव में नहीं है उत्पन्न भी हुआ है तो हमारे ज्ञान से उत्पन्न हुआ है जैसे बहुत सी चीजें हमारे मस्तिष्क में होती हैं तो हमारे को बाहर दिखने लग जाती है होता है ऐसा अंदर जैसा हमारे है वैसा ही हमारे को बाहर दिखने लग जाता है होता ऐसा हो सकता है जैसे गणेश जी दूध पीते हैं दूध पीते भी दिखाई देता है ना उनको साक्षात कहते हैं जो उनको मानते हैं बिल्कुल कहते हैं कि मैंने खुद ने देखा है मैं दूध पिलाने गया या गई और उन्होंने जीव निकाली और किया किया अब ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने वो जीव सूर्ण से निकाली थी या यहां से निकाली थी प्रतिरूपण होता है Illusion बोलते हैं ऐसा प्रक्षेप होता है बुद्धि में जो ज्ञान होता है वैसा ही बाहर दिखने लग जाता है उसको अभी भी तो हम जो किसी को वस्तु को बाहर देखते हैं तो अंदर ही तो देख रहे हैं वास्तव में और योग दर्शन की दृष्टि से देखिए तो आत्मा तो हमेशा चित्त को ही तो देखता रहता है अब चित्त में जो दिखाई दे रहा है वही तो हम कह रहे हैं कि बाहर है ऐसा ही तो है ना हमारे चित्त पर जो प्रतिरूप आ रहा है उसी को ही तो हम देख रहे हैं और वही तो बाहर दिखाई दे रहा है ये तो एक वास्तविक होगा कि भाई बाहर से रूप नेत्र से अंदर गया शब्द स्पर्श अंदर गए और वैसा ही दिख रहा है तो हम ये तो एक वास्तविक हो गया लेकिन अगर बाहर से नहीं गया और अंदर से ही पैदा कर लिया गया वो काल्पनिक रूप से और वो हमारे तो चित्त के पर्दे पे पर, स्क्रीन पे आ जाए इतना प्रबलता से कि वो ये भेद ना कर सके कि यह मैंने प्रक्षेप किया है इसका स्वयं ही डाला है या तो बाहर से आ रहा है तो उसको क्या लगेगा उसको बिल्कुल वास्तविक ही लगेगा बाहर भी ऐसा ही हो रहा है बार भी ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही लगेगा तो वो वस्तु कैसे उत्पन्न हुई विज्ञान से उत्पन्न हुई तो ऐसे ही परमात्मा जो है वो विज्ञान से उत्पन्न हुआ इससे जुड़ी भी बात है लोग कई जने कहते हैं ना कि परमात्मा क्या है तो परमात्मा बुद्धिमानों की कल्पना है बुद्धिमान कोई हुए थे चतुर व्यक्ति कुछ उन्हें समाज को व्यवस्थित रखना था तो एक ऐसी शक्ति की या ऐसे वस्तु की परिकल्पना की जिससे समाज डर सके उचित नियम पर रह सके नहीं तो ये चल नहीं पाता है तो एक ऐसी विचित्र और बड़ी अद्भुत कल्पना की है कल्पना की है उन्होंने आज का अधिकांश मानव समाज उससे ग्रस्त है और ग्रस्त होता हुआ अभी यह नहीं समझता कि ब्रांति है को। इतने चतुर लोग थे वो उन्होंने काल्पनिक बात हमारे मन में डाल दी और हम समझ भी रहे हैं और बिल्कुल यह समझ रहे हैं कि वास्तविक है इतने चतुर लोगों के द्वारा ईश्वर का इस तरह का रूप और उसका ताना बाना सारा ऐसा प्रस्तुत किया गया तो ईश्वर क्या है काल्पनिक तत्व है अपने जान से उन्होंने उत्पन्न किया हाँ उद्देश्य <laughs> उद्देश्य अच्छा था उद्देश्य अच्छा था उद्देश्य की वो गाली नहीं देते हाँ यह अच्छा था चाहिए इससे थोड़ा लोग इसको दूसरे शब्द में कहते हैं धर्म वीरू रहते हैं थोड़े से ईश्वर से डरते रहते हैं और थोड़े नियम में रहते हैं और नहीं तो मनुष्य तो श्रृंखल हो जाए कुछ भी कर कर बैठे तो उनके उद्देश्य को गाली नहीं देते काम तो अच्छा किया उन्होंने लेकिन हा ठीक है संता के लिए बाकी तो ईश्वर है नहीं वास्तव में तो एक कैसे ईश्वर उत्पन्न हुआ ज्ञान से विज्ञान से उत्पन्न हुआ तो ईश्वर को विज्ञान से उत्पन्न माने तो विज्ञान आदि भावे विज्ञान आदि में था और उससे वो आदि कारण था उससे तो बोले कि इस इतने मात्र से ईश्वर के अस्तित्व का निषेध नहीं होता यदि विज्ञान से परमात्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो एक तरह से वो काल्पनिक ही हुआ तो फिर तो निषेध ही हो जाता है उसका जब हम कहते हैं कि हाँ आपकी बुद्धि से ये उत्पन्न हुआ है, है आपकी बुद्धि से उत्पन्न हुआ है ठीक है आपके दिमाग में ही ऐसा है तो है ऐसा है। ऐसा ही मानो आप आपस में जब बात करते हैं एक दूसरे को कहते नहीं आप ऐसे हो क्या आप ऐसे हो मना कर रहा है नहीं मैं ऐसा नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं फिर बोले नहीं आप ऐसे हो आप मानते हो तो मानो आपके दिमाग में ऐसा है तो है मानो कोई उपाय तो होता नहीं है तो क्या भगवान को भी मानते हो तो मानो आप ऐसा लेकिन वो उसको प्रतिषिद्ध मान रहा है काल्पनिक है वास्तव में नहीं है बोले उसका निषेध नहीं हो जाता अप्रतिषिध अप है वो तो वास्तव में सत्ता है विज्ञान से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं परमात्मा ये तो ठीक और जो आत्मा होता है वो चित्त में देखता है जो चित्त में जो दृश्य आते हैं तो हमको अनुभव तो यहाँ होता है अब आपने मेरी वक्तव्य से एक नया प्रश्न भी खड़ा कर दिया। वेदांत में से प्रश्न नहीं था इनका ये योगदर्शन की बात है बोलो तो आत्मा चित्त को देख रहा है ठीक है आगे बोलो लेकिन हमको अनुभव तो ऐसा होता है कि जैसे हम यही से देख रहे हैं लेकिन चित्त मस्तिष्क में हमें लगता है आंख से देख रहे हैं हाँ यही तो परमात्मा का अद्भुत कौशल है और अगर हम अंदर ही देखते और अंदर ही सब कुछ करते तो हम व्यवहार नहीं कर पाते हम व्यवहार नहीं कर पाते अब जैसे दूरदर्शन में हम कोई खेल देख रहे हैं और हमें देखा कि गेंद गई ये हुआ फुटबॉल खेल रहा है ऐसा जो भी कुछ है हमें दिख तो रहा है दूर लेकिन हमें ये पता रहता है कि नहीं ये यही फिर ही हो रहा है ये तो यहां वास्तव तो में है नहीं है व्यवहार थोड़ा कर सकते हम उससे क्योंकि हमें पता है कि टेलीविजन में ही आ रहा है व्यवहार नहीं कर सकते अगर ऐसा होता तो यहां भी देखते हुए हमें क्या लगता हमें लगता है कि यहाँ पे, आम पेड़ पे लगा हुआ है या ये फल है ये सब्जी है इसको लेना चाहिए पर हमें पता होता ये तो यहीं दिख रही है महात् तो है महत्व हमारा व्यवहार ही नहीं चलता तो ये हमारे व्यवहार के लिए है कि हम हमें वास्तव में वहीं पर ही प्रतीति होती है ये विचित्रता है धनो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की नेत्र की विचित्रता है कैमरे में ऐसा नहीं होता कैमरे में उतरा नहीं होता हालांकि थ्री लगा करके वो ऐसा प्रतीति होते कि जैसे वास्तव में आ रहा है कुछ कुछ करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता ऐसे ही शरीर में संवेदना होती है पैर के अंदर कांटा चुभा तो यूं तो संवेदना वहीं पर ही हो रही है वहीं पर ही देख रहे हैं हम आत्माचित्त को देख रहे हैं या बुद्धि के केंद्र में कहीं भी करो तो, लेकिन हमें प्रतीति तो वहीं होनी चाहिए ना जहां कांटा चुभा है तभी तो हम वहां से हटाएंगे अगर केवल अंदर ही अंदर होता <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> हमें व्यवहार नहीं सिद्ध होता <laughs> हम पता कैसे करते बचते कैसे उससे इसलिए संवेदना हमें वहीं प्रतीत होती है जिस जगह पर वो सुख या दुख हमें अनुभव हुआ है उसी के आधार पर हम कार्य कर पाते हैं तभी व्यवहार चल पाता है ठीक है जी जी ये सृष्टि का क्रम चल रहा है फिर प्रकृति का ईश्वर का विवरण अब ये आकाश को कहा से ले आए <laughs> <laughs> विज्ञान से <laughs> बुद्धि <laughs> से ले आए वो देखिये इसके अंदर <laughs> ये, वैसे तो अब केवल ब्रह्म को तो कैसे चलाते बहुत सारा जो है अब <laughs> इसको थोड़ा सा यूज़ यू समझिए थोड़ा तो हम जोड़ ही सकते हैं इसको कि सृष्टि की उत्पत्ति की बात चल रही थी सृष्टि उत्पन्न होती है ब्रह्म उसको उत्पन्न करता है परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है ये हमारा शुरू से जुड़ा हुआ है जन्माद्यथा इस सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा निमित्त कारण है जगत की उत्पत्ति होती है तो जगत में किस किसकी उत्पत्ति होती है बोले सभी चीजों की उत्पत्ति होती है उसमें क्या पूछना लेकिन जिनके बारे में संदेह है कि इसकी उत्पत्ति होती है या नहीं होती है हो सकती है नहीं हो सकती है आकाश ऐसा द्रव्य था तो चर्चा चला ली बीच में कोई ऐसा ना समझ ले कि सृष्टि की उत्पत्ति करता है लेकिन आकाश को छोड़ करके बोले आकाश तो सर्वव्यापक है आकाश तो पहले से ही था परमात्मा खुद आकाश में रह रहा है तो आकाश की क्या उत्पत्ति करेगा वो आकाश में ही तो परमात्मा रह रहा है ना जो आकाश को एक ही मानते हैं उनका तर्क क्या बनेगा ये परमात्मा कहा टिका हुआ है परमात्मा नी कोई भी वस्तु जगह पे पर कुछ तो जगह चाहिए ना स्पेस चाहिए ना आकाश स्पेस स्थान तो कुछ तो जगह चाहिए ना उसके लिए तो ये वस्तु यहाँ है तो आकाश इससे पहले हुआ या नहीं पहले से हुआ ना ये मानना पड़ेगा ना या आकाश इस वस्तु के बाद में आएगा ऐसा तो नहीं कह सकते स्थान तो स्थान है पहले से है तो परमात्मा भी तो कहीं रह रहा है जैसे प्रकृति रह रही है जीवात्मा रह रही है ऐसे परमात्मा भी कहीं ना कहीं रह रहा है तो कहां रह रहा है वो आकाश में रह रहा है ना तो परमात्मा को जब हम नित्य मानते हैं तो क्या आकाश को नित्य मानेंगे कि परमात्मा तो था और आकाश बाद में बना और फिर वहां परमात्मा रह रहा है परमात्मा पहले से था आकाश नहीं था फिर आकाश बना अब परमात्मा आकाश में रह रहा है ऐसा कह सकते हैं क्या हम थे घर बाद में बना और अब हम घर में रह रहे हैं ये तो चल सकता है ये तो चल सकता है ना क्योंकि घर तो बनने वाला है और हमारे बाद में बनाए अगर हमारा घर बाद में बनाए तो पहले बनाए तो अलग बात है क्या ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा तो था पहले उस समय आकाश नहीं था और फिर आकाश बना और अब परमात्मा आकाश में रह रहा है तो नहीं ना तो परमात्मा नित्य है तो आकाश को भी क्या मानना हमारी बाध्यता है नित्य मानना बाध्यता है हमारी न उत्पन्न नहीं होता तो किसी के मन में हो सकता है ना कि आकाश है परमात्मा से भिन्न है लेकिन वो बना नहीं है नित्य है तो ये स्पष्टीकरण करना चाह रहे हैं कि वो आकाश भी बना है सृष्टि की उत्पत्ति में उसका वर्णन आता है और उपनिषद के वचनों की चुकी यहां चर्चा चलती है तो जहां पर आकाश से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं बनाई तेज से कई जैसे यहां पर बताया इन्होंने उदाहरण वचन से तो आकाश की उत्पत्ति तो बताई नहीं आकाश को अमृत कहा गया है अंतरिक्ष को अमृत कहा गया है तो इन सब वचनों से लगता है जैसे कि आकाश तो उत्पन्न नहीं होता है तो एक संदेह का स्थल था ना तो परमात्मा ब्रह्म उससे उत्पन्न सृष्टि और सृष्टि में भी एक आकाश तत्व ऐसा हो गया जिसके बारे में चर्चा चला रहे हैं तो है। और आकाश उत्पन्न होता है इसका सीधा सा मतलब है परमात्मा से जोड़ेंगे ब्रह्म से ब्रह्म ने इसको उत्पन्न किया ठीक है इसमें पूर्व पक्षी किसको लिया गया पूर्व पक्षी का जो प्रश्न है पूर्व पक्ष कौन है यहां पर कोई वाद है या इन्होंने अपनी तरफ से अपनी तरफ से है उस समय कोई भी मानता होगा ऐसा कोई भी ऐसा मानता होगा वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है सामान्यवाची शब्द है पूर्व पक्षी सामान्यवाची है उत्तर पक्षी पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ है पूर्व पक्षी या उत्तर पक्षी पूर्व पक्षी श्रेष्ठ है वो सूर्य की तरफ पूर्व की तरफ <laughs> अपने को देखता है वो उन्नति की तरफ जाने के लिए इच्छुक है अभी और उन्नति की तरफ जाना है तो वो अभी वो नीचे है वो सूर्य नीचे है पूर्व दिशा में नीचे होता है ना यानी कम है ना अभी तो ऊपर जाना है उसको तो पूर्व पक्षी तो कमी होता है भले ही सूर्य की तरफ हो मुख उसका सूर्य की तरफ हो लेकिन होता तो कम है अभी तो उसको ऊपर चढ़ना बाकी है अभी ज्ञान का ऊंचा स्तर जाना तो कमियां होती है वो प्रश्न पूछ सकता है अभी ज्ञान पूरा हुआ नहीं है उसका और उत्तर पक्षी उत्तर दिशा में जो उत्तर देता है और दूसरे ढंग से पूर्व मतलब पहले वाला जो पहले बोलता है जो प्रश्न करता है उत्तर मतलब बाद वाला जो उत्तर देता है जी धन्यवाद हाँ सुगमी माइक डी आचार्य जी ये चल रहा है आचार्य जी आकाश तो जैसे दो मानते हैं एक शून्य और एक ये भूतिक जो पंचभूतों वाला है तो ये थोड़ा स्पष्ट करिए मेरी समझ में उतना नहीं आ रहा ठीक है देखिए एक तो अभाव रूप है यानी कुछ नहीं है बस कुछ न होने को ही अवकाश कहते हैं अवकाश मतलब रिक्त स्थान किसे कहते हैं कुछ नहीं हो उसको रिक्त स्थान कहते हैं और रिक्त स्थान कोई अलग से वस्तु नहीं होती है सत्तात्मक वस्तु नहीं होती है तो शून्य होता है वो अभाव होता है और मैसे दयानंद ने रिग्वेदारी भाष्य भूमि का सृष्टि उत्पत्ति विषय में ना सदासीत इसकी ना असत आसित इसकी व्याख्या में शून्यम आकाशम अपनी न आसित शून्य आकाश भी नहीं था शून्य आकाश शब्द का प्रयोग किया है और सत्या प्रकाश में भी प्रयोग किया शून्य शब्द को खोलते हुए आकाश अवकाश अभाव इन शब्दों का प्रयोग किया है और जो शब्द गुण वाला है शब्द एक गुण है शब्द गुण आकाश का माना गया है स्पष्ट शास्त्रों में कहा गया है शब्द एक गुण है गुण हमेशा गुणी में रहेगा और गुणी वो सत्तात्मक होगा भावात्मक होगा उसकी सत्ता होनी चाहिए अभाव या शून्य नहीं हो सकता है वो कोई भी गुण अभाव में नहीं रहता है अभाव में रहता है इसका मतलब यह हो जाएगा कि किसी में नहीं रहता है जबकि सिद्धांत क्या है गुण हमेशा द्रव्य में रहता है और द्रव्य सप्तात्मक ही होगा तो जिस आकाश की चर्चा शब्द गुण के संदर्भ में की गई है वो तो सप्तात्मक है भूतात्मक है उसको महाभूत कह लें वो जो शब्द तन मात्रा से बना है शब्द भूत है शब्द महाभूत है ये तो प्रकृति से बना है वो कार्य द्रव्य है उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ठीक है ये शब्द गुण वाला हो गया और एक है खाली स्थान यानी कुछ भी नहीं है जहां पर उसको शून्य आकाश अवकाश कहते हैं उसको रिक्त स्थान जो दिखाई दे रहा है अब वो दिखाई तो हमारे को कोई सा भी नहीं देता है अरे यू स्पेस पड़ा है वो तो ठीक है लेकिन वहां तक तो कुछ दिखाई नहीं देता इसलिए हम कहते हैं कि यह जो है शून्य आकाश में रूप गुण है ही नहीं वो तो वो तो कुछ है ही नहीं उसमें कोई गुण ही नहीं है तो दिखाई क्या देगा वो हमारे को और जो शब्द गुण वाला आकाश है उसमें भी रूप गुण नहीं है दिखाई तो वो चीज दे जिसमें रूप गुण हो उसमें रूप गुण नहीं है शब्द गुण तो है लेकिन उसमें रूप गुण नहीं है इसलिए वो भी नहीं दिखाई देता और ये जो ऊपर दिखाई देता है नीला नीला वो तो ठीक है वो खाली जगह है उसमें वायु भी है जल के कण है धूल है और प्रकाश ये सब चीजें मिल मिला करके जो हमें कुछ दिखाई देता है जी जो ये फिर जो शून्य वाला है वो सताक नहीं हुआ नहीं उसकी वो अभावात्मक है ठीक उसमें यू नहीं कहना होता है वो तो न्याय दर्शन में जैसी चर्चा आती है कि भाई वो क्या अभाव है ऐसा बोलेंगे ना अभाव है शून्य है तो है मतलब तो अस्तित्व कह दिया ना उसका अस्तित्व कह दिया ना तो उसका उत्तर यही है कि वो अभाव के रूप में प्रती है हमारे को उसकी वास्तव में सत्तात्मक भावात्मक नहीं है वो भावात्मक नहीं है ठीक है तो आगे देखिए वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय का तीसरा फल है हाँ बोलो अच्छा जी 44 सूत्र के भाष्य और सूत्र के साथ कैसे भाव एक जैसे प्रतीत नहीं हो रहा क्योंकि ईश्वर यहां तो विज्ञान आदि भाव भावे वा तद ईश्वर का विज्ञान आदि कारण मानने पर ईश्वर का प्रतिषेध नहीं होता है ये भाव है यहाँ भाष्य में यह प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर को विज्ञान के आदि कारण मानने पर ऐसे प्रतीत हो रहा सती सप्तमी करके कर रहे हैं ईश्वर और विज्ञान का आदि कारण समिकरण बना के नहीं समानकरण कहाँ पर का है विज्ञान से आदि कारण तस्वीन ईश्वरे खलु उत्पत्ति असंभव समाधिकरण यो ही विज्ञान मात्र से आदि प्रवर्तक कस्म उत्पादयेत भाई सूत्र के अनुसार ये मुझे भाष्य सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है नहीं इसको विज्ञान से आदि कारण है और तस्मिन ईश्वरे इसमें समान अधिकरण नहीं देखिए अलग अलग है क्या विज्ञान से आदि कारणे सती विज्ञान के आदि कारण वाला होने पर कि विज्ञान सबसे पहला कारण है अभी हम परमात्मा को आदि कारण मानेंगे मूल कारण विज्ञान को आदि कारण माने तो मानने पर तस्मिन ईश्वरे खलु उत्पत्ति असंभव उस ईश्वर के विषय में उत्पत्ति संभव नहीं है ईश्वरे उत्पत्ति असंभव उत्पत्ति हो रही है उत्पत्ति किसकी होती है ईश्वर में उत्पत्ति धर्म संभव नहीं है ईश्वर विषय ऐसे करके कर सकते हैं समान अधिकरण है तो नहीं लेंगे इसको ठीक है क्या आगे यो ही विज्ञान मात्र से आदि प्रवर्तक जो ईश्वर अब ये खंडन कर रहे हैं उसका जो ईश्वर विज्ञान मात्र का यानी प्रत्येक ज्ञान का आदिकारण है कस्टम उत्पाद है तो उसको कौन उत्पन्न कर सकता है उसको विज्ञान भी उत्पन्न नहीं कर सकता कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता विज्ञान की क्या बात है तो विज्ञान का आदिकारण तो विज्ञान को जब परमात्मा का आदिकारण मानेंगे तो ऐसा संभव नहीं है कोई भी परमात्मा का आदिकारण नहीं हो सकता विज्ञान भी नहीं हो सकता परमात्मा विज्ञान को देता है परमात्मा विज्ञान को उत्पन्न करता है औरों के लिए अच्छा जी सूत्र हम सूत्र का अर्थ यह कर रहे थे अभ्युपगम सिद्धांत से विज्ञान को आदिकारण मानने पर भी ईश्वर का वो ईश्वर का प्रतिषेध नहीं होता यह अर्थ करके चल रहे थे यूं तो भाष्य अपने जगह पे ठीक अर्थ दे रहा है तो सूत्र के अनुसार जो भाष्य है वो मुझे सामंजस्य नहीं हो पा रहा है दृष्टि भेद हो सकता है जो अप्रतिषेध के लिए इन्होंने लिखा है ना तस्य निराकारस्य जगत कर्तु अप्रतिषेधो न प्रतिषेध यथ खलु वैदिक ही ईश्वर स्वीकृत थे परमात्मा का आदि कारण मानने पर भी उस निराकार परमात्मा का प्रतिषेध नहीं होता यानी उसकी नित्यता का प्रतिषेध नहीं होता वो तो अनित्य है क्योंकि विज्ञान आदि कारण हो ही नहीं सकता परमात्मा का आदि कारण हो ही नहीं सकता इसी रूप में लिखा है ठीक है तो दर्शन के दूसरे अध्याय का तीसरा पाठ और इसमें छठा सूत्र चलेगा पीछे पूर्व पक्षी की बातें आ चुकी हैं कि ब्रह्म शब्द दोनों अर्थों में गौण अर्थ में भी आता है ऐसे ही आकाशः संभूतः संभूतः भी गौण अर्थ में आ जाएगा ऐसा मान लिया जाए तो आकाश भी अनित्य हो जाएगा हम संगति ये लगा देंगे जहां परमात्मा की जहां आकाश की उत्पत्ति की बात कही गई है वहां हम ऐसी संगति लगा देंगे तो इसका उत्तर अब छठे सूत्र में सिद्धांति के द्वारा दिया जा रहा है अथा सर्वम समाधत्ते जो भी आक्षेप पीछे दिए गए थे उनका समाधान किया जाता है प्रतिज्ञा हानि ही अव्यतिरेका शब्देभ्य अव्यतिरेका शब्दे प्रतिज्ञा हानि व्यतिरक से यानी विपरीत अर्थ न करने से अनेक अर्थ न करने से समान एक ही अर्थ करने से सम्भूत शब्द पर केंद्रित है यह सम्भूत का एक ही निश्चित अर्थ करने से शब्द प्रतिज्ञा अहानी। विभिन्न शब्द जो सृष्टि की उत्पत्ति पर आए हैं उनकी प्रतिज्ञा यानी उनके कथन की हानि नहीं होती यानी वो सब जगह संगति लग जाती है यदि हम संभूत का एक ही निश्चित अर्थ करते हैं मुख्य अर्थ करते हैं तो बाकी सब जगह जहां जहां उत्पत्ति परक शब्द आए हैं उन शब्द उनका भी उनकी भी संगति वहां रहती है उनकी हानि नहीं होती है उनकी रक्षा होती है वो यथावत संगत प्रतीत होते हैं सारे शब्द प्रमाण संगत प्रतीत होते हैं यदि संभूत का मुख्य अर्थ ही लिया जाता है तो भाष्य देखिए अब व्यतिरेक अयम सम्भूत शब्दो न केवलम एक अर्थम ये संभूत शब्द केवल एक ही अर्थ को धारण नहीं करता है किंतु ब्रह्म शब्दवत गौण मुख्य अर्थको मंतव्य लेकिन ब्रह्म शब्द के समान इसको गौण अर्थ वाला और मुख्य अर्थ वाला मानना चाहिए इति कथने दोषो अस्ती ये जो पूर्व पक्षी ने कथन किया था इसमें दोष है क्या है यथोहि तभूत तो शब्द से उस सम्भूत इस शब्द का अव्यतिर सूत्र में जो अव्यतिर का है उसको खोल रहे अव्यतिर अव्यतिका को खोल दिया अभिन्न अभिन्न अर्थ वाला होने से यानी दो भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है एक ही अर्थ है अभिन्न अर्थकत्वात इसी को आगे खोल दिया समानार्थकत्वात वहां सब जगह जो आकाश है संभूत आकाशाद वायु वायु अग्नि सब जगह सम्भूत संभूत आता चला जाएगा वहां सब जगह समानार्थक समान ही अर्थ लिया जाने से उसी को खोल दिया एक अर्थत्वात एक ही अर्थ लिया जाने जाने से खलु शब्दे प्रतिज्ञा अहानी सर्वत्र उत्पत्ति प्रकरणे पठित ही शब्द ही कृताया प्रतिज्ञाया अहानी।, अहानी को खोला रक्षा भवती तो जितने भी उत्पत्ति के प्रकरण हैं उपनिषदों में या अन्य जहां भी उनमें पढ़े हुए जो शब्द हैं उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा होती है उनके कथन की रक्षा होती है यदि हम एक ही अर्थ लेते हैं तो अगर आपकी तरह दो अर्थ लेंगे कि संभूत का आकाश के संदर्भ में गौण अर्थ लगाएंगे और बाकी के लिए मुख्य अर्थ लगाएंगे तो बाकी जो इतने सारे शास्त्र हैं वहां भी असंगतियां आने लग जाएंगी। वहां क्या करोगे आप तो यदि इसका एक ही अर्थ लेते हैं उत्पत्ति मुख्य अर्थ ही लेते हैं प्रधान अर्थ ही लेते हैं तो बाकी सब जगह संगति लग पाएगी वो तो कौन से वचन है उसको बता रहे हैं तथ्य था यथो तो इमानी भूतानी जायते जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं अब ये भूतानी शब्द कहा गया तो कहते हैं पंचभूतेशु प्रसिद्ध आकाश भूतानी मतलब पंचभूतानी आएगा क्योंकि भूत में बहुवचन होते हुए भी पंच महाभूत के लिए ये प्रसिद्ध है शब्द और उन पंच महाभूतों में आकाश भी गिना गया है तो पंचभूतेशु प्रसिद्ध आकाश अब यहां पर देखो जायंत यथो तो विमानी भूतानी जायंत भूतों में आकाश भी है अब यहां पर जायंत को क्या करना पड़ेगा फिर उनको अगर जैसे संभूत गौण और मुख्य अर्थ किया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा उसको भी में आकाश के लिए तो गौण जायंते हैं और बाकी सब के लिए मुख्य जायंते यह फिर यहाँ पर यहाँ भी करना पड़ेगा उनको जो कि गलत है आगे तस्माद्वा ये तस्माद, तस्माद आत्मन आकाश है सम्भूत है आकाशाद वायु वायुर अग्नि अग्नि रापा पृथ्वी ये तो तैत उपनिषद का जो वचन पीछे लिया था वही है अत्र तो स्पष्टम एव यथल पूर्व पक्षेण उद्धृत वचनम ये जो पूर्व पक्ष के द्वारा उद्धृत वचन था उसमें भी तत्रापि पठित ही शब्द प्रतिजया कृताया प्रतिज्ञाया न हानिर्भवती वहां भी जो प्रतिज्ञा कथन किया गया उसकी भी हानि नहीं होगी वो सब जगह एक ही अर्थ आ जाएगा किंतु रक्षा भवती आगे तत्ते तत्तेजो अस्रिजत छ अत्र खलु प्रतिज्ञा तेजन तेज सर्जन विषयी का कथन किसका है तेज के यानी अग्नि के उत्पन्न होने का सर्जन विषयक उत्पत्ति विषय यहां पर विषय है, है। तस्या ना वो बनी लग जाएंगे ऐसा श्रुति स्तु मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा जब ये पूर्व पक्षी ने भी कहा था तेजो अस्त्रजता तो बोले यहां तो आकाश की उत्पत्ति का तो वर्णन ही नहीं किया गया यहां पर तेज का किया गया तो आकाश का तो किया नहीं गया इसलिए आकाश की उत्पत्ति नहीं होती ये उसका हेतु था तो कह रहे हैं कि यहां जो उत्पत्ति दिखाई गई है ये मूर्तिमान द्रव्यों की उत्पत्ति बताई गई है अमूर्तिमान की उत्पत्ति यहां नहीं बताई गई है वर्णन करने की शैली होती है उन्होंने मूर्त द्रव्यों से ही शुरू कर दिया कोई बात नहीं तो ऐसा श्रुति मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन पर मूर्ति वाले रूप वाले सृष्टि के प्रकाशन यानी प्रकटीकरण परक है उसको बताने वाली है अब यहां मूर्ति शब्द किस अर्थ में आए रूप वाला और उसी को साकार बोलते हैं तो मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा इसी को खोल दिया व्यक्त सृष्टि प्रकाशन परा जो सृष्टि व्यक्त है प्रकट है अभिव्यक्त है उसके प्रकाशन को प्रकटीकरण को अभिव्यक्ति को बताती है न अनया अमूर्त सृष्टि निषिध्य इतने मात्र से अमूर्त की सृष्टि नहीं होती है जो जो अमूर्त है उनकी किसी की सृष्टि नहीं होती है ये अर्थापत्ति यहां से नहीं निकाली जा सकती पूर्व तो ऐसे ही निकाल रहा था यहां जिन जिन की उत्पत्ति कही गई है बस उन्हीं की उत्पत्ति होती है और किसी की उत्पत्ति तो होती ही नहीं है इसलिए आकाश की भी उत्पत्ति नहीं होती है गलत अर्थापत्ति है उदाहरण दे रहे हैं यथा कुंभकारो घटम सृजती कोई कहे कि कुंभकार क्या बनाता है घड़ा बनाता है कुंभकार घड़ा बनाता है तो इसका मतलब है घड़े से पहले की जो चीजें है उसको वो नहीं बनाता है पिंड नहीं बनाता है वो जिस पिंड से घड़ा बनता है उसका अर्थ हम यू नहीं कहेंगे वो पिंड को नहीं बनाता है तो यथा कुंभकारो घटम से किंतु घटसर्जनात सर्जनाथ पूर्व मृत्यु मित, काम चूर्ण घड़ा बनाने से पहले मिट्टी को पहले चूरा करता है तत्म जलम प्रक्षिप्य मृदुपिंड तो निर्माती उसमें जल मिलाकर के एक मुलायम पिंड भी बनाता है न घट रचन कथने न मृतिकायाश चूर्णीकरण से मृदु पिंडीकरण से निषेधा सिद्ध थी तो जब ये कहा कि कुंभकार ने घड़ा बनाया उससे मिट्टी का चूरा करना और पिंड बनाना इसका निषेध थोड़ा हो जाता है ठीक है उसने कहने वाले ने ये कह दिया कि घड़ा बनाया उसने और कोई सीधा यूं भी कह सकता है उसने मिट्टी का चूरा किया और फिर पिंड बनाया और फिर घड़ा बनाया भी कह सकता है दोनों में कोई विरोध नहीं है तद्वत अत्रापि विजयम ऐसे यहां समझना चाहिए ठीक है तेज से सृष्टि की उत्पत्ति बता दी आगे समाधाने अपरोहेतु हो समाधान करते हुए एक और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है किसमें की आकाश की उत्पत्ति होती है सातवां सूत्र यावद विकारम तू विभाग हो यावद विकारम जितने भी विकार हैं विकार का मतलब जितने भी कार्य द्रव्य हैं प्रकृति और विकृति कार्य द्रव्य जितने भी हैं वो तो यावत विकारम तुम विभाग उन विकारों का कर्ता से पृथक होता है जितने भी चीजें उत्पन्न हुई हैं वो अपने कर्ता से भिन्न होती हैं कर्ता और वो कार्य वस्तु एक ही नहीं होते हैं अलग अलग होते हैं सदा लोकवत लोक के समान तो ये उपनिषद के वचन को लेते हुए कहेंगे ये जो आकाश उत्पन्न हुआ है ये बनाने वाला कोई और है यह बना है यह उससे नहीं, आ, बनाने वाला कोई और है यह उससे पृथक है इससे पता लगता है कि यह बना है देखिए पास यावद विकार जातम यावद विकारम इसको खोल दिया यावद विकार जातम जितना भी विकार का समूह है उसी को आगे खोला यावद विकृतिम आपन्नम वस्तु जितने भी विकृति को प्राप्त वस्तुएं हैं वे सब तत्कार्यवती उसको कार्य कहलाता है और तसे निमित्त कारण तो रचयितुरभाग पृथक भाव उपलब्धते और उसका यानी उस कार्य का निमित्त कारण से निमित्त कारण कौन है तो रचयित रचना करने वाले से विभागः विभाग सूत्रकांश विभाग उसी को खोला पृथक भाव उपलभ्य पृथक तो मिलता है घड़े से कुंभकार अलग होता है जुलाहा कपड़े से अलग होता है जो निमित्त कारण है बनाने वाला उससे उसकी पृथकता देखी जाती है लोक में लोकवत यथा लोके कुंभकारान निमित्त रचयितुर विकार कुंभकार दृश्यते जैसे घड़े आदि विकार कुंभकार आदि निमित्त कारणों से जो कि उसके रचना करने वाले हैं उनसे विभक्त यानी पृथक देखे जाते हैं तदव तथा भी यहां पर भी ऐसी लगाना चाहिए वो वचन दिया तस्माद्वा एतस्माद आत्मन आकाश है, है तो आकाशः है संबूत संभूत का तो अर्थ उन्होंने बता दिया आकाश संबूत हुआ लेकिन आकाश किससे उत्पन्न हुआ तस्माद्वा तस्माद आत्मन ये जो एक निमित्त कारण बताया जा रहा है तो कहा इति कथन अकथने विभागे पृथक वर्णित है आकाशो इस कथन में आकाश बनाने वाले से अलग पढ़ा हुआ है बनाने वाला ही नहीं है ये बनाने वाले से अलग कोई तत्व बताया गया है पृथक विभाग पृथक वर्णित आकाशो विकारः और चूंकि अलग पढ़ा गया इसलिए ये विकार है कार्यम एवं ये, ये कार्य है ये निश्चय हो जाता है यहां तक तो सूत्र की व्याख्या हो गई अब कुछ बात और कह रहे हैं सत आकाश है सर्वगतो व्यापक व्यापक हो भले ही आकाश सर्व सब जगह विद्यमान सब जगह पहुंचा हुआ और व्यापक होवे किंतु तस्से सर्वगतत्व व्यापकत्व मूर्त द्रव्य द्रव्यापेक्ष जो अन्य मूर्त द्रव्य हैं उनकी अपेक्षा से उसकी व्यापकता है तत्वता है नहीं ना तो परमात्मा समत्व ना परमात्मा के समान उसकी व्यापकता नहीं आकाश की यानी ये वही मूर्त आकश, ये पृथ्वी की तरह से भूत आकाश की बात चल रही है तो जितने मूर्त द्रव्य हैं उनकी अपेक्षा से तो व्यापक है इसलिए व्यापक कहते हैं संस्कृत पढ़ाते हैं तब कहते हैं अत्र तत्र सर्वत्र ये जब सिखाते हैं तो अत्र अहम अत्र अस्मी मैं यहां पर हूं सह तत्र अस्थि और सर्वत्र के वायु सर्वत्र अस्ति अब सर्वत्र अस्ति मतलब सर्वत्र का मतलब एक पृथ्वी और हमारी अपेक्षा से है कि हम जहां जाते हैं वह वायु मिलती है हमारे को इतनी व्यापक है लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो वायुमंडल से भी बाहरी है सर्वत्र का मतलब सपेक्ष कथन है ऐसे ही आकाश को जब व्यापक कहा गया तो वो मूर्त द्रव्यों की अपेक्षा से कहा गया परमात्मा की तरह वो सर्वव्यापक नहीं होता है न तो परमात्मा समझते है ना परमात्मा तो खलु आकाश आदा महान परमात्मा तो आकाश से भी महान है उत्तम जैसा कि कहा है जैसे कही लगे ना ओम खम ब्रह्म बोले परमात्मा को आकाश की तुलना की आप परमात्मा कैसा है बोले आकाश जैसा है तो यानी बिल्कुल परमात्मा आकाश जैसा है भाई उपमा दी गई है परमात्मा में तो हीन उपमा ही लगेगी श्रेष्ठ उपमा तो हो ही नहीं सकती कि परमात्मा से बड़ा कोई हो तो परमात्मा से छोटा होते हुए भी आकाश उसको कहा जाता है बोले नहीं आकाश को परमात्मा दोनों को व्यापक कहा तो दोनों बराबर होंगे ऐसा नहीं घटेगा क्योंकि शास्त्र खुद कह रहा है उत्तम च्यायान अंतरिक्षात परमात्मा के लिए कहा वो अंतरिक्ष से भी बड़ा है ज्यायान है वेदे और वेद में कहा तुमसे पारे रजसो व्यो परमात्मा तुम इस राज्य के ये जो लोक लोकांतर हैं व्योम है उससे भी परे हो उससे भी व्यापक हो तो यह तो स्पष्ट है से व्योम से भी वो आगे पड़ा हुआ है तस्माद आकाश से उत्पत्ति तो विभुत्तु मान के सर्वगतत्व मान के जो उसकी उत्पत्ति का निषेध कर रहे हो वो ठीक नहीं है वास्तव में वैसा सर्वगत है ही नहीं हाँ जो वास्तव में सर्वगत हो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है कह सकते हैं तो केवल परमात्मा है हो गया आगे देखिए आठवां सूत्र ए तेन मातरिश्वा व्याख्यात ए तेना मतलब जो पीछे जिस तरीके से कथन किया गया अनेन व्याख्यान प्रकरण विवेचने न मातरिश्वा व्याख्यात है मातरिश्वायु को बोलते हैं तो वायु रि व्याख्यातो विजयो वायु को भी समझ लेना चाहिए क्या यो भी पृथक भावात विकार उत्पत्तिमान कार्य वा वो भी परमात्मा से पृथक है क्योंकि तस्माद्मा आत्मा ना आकाशाव सम्भूत आकाशाद वायु तो परमात्मा से तो ये भी नहीं हुआ तो ये भी कार्यद्रव्य है उत्पत्ति वाला है तो उसको भी समझना चाहिए कोई ये न समझ ले कि वायु मातृस्वा भी नित्य है क्योंकि तत्व जो तत्व जो अस्तृता वहां पर तेज से उत्पत्ति बताई गई थी तो तेज से पहले तो वायु भी है वायु से वायु और आकाश भी है तो वायु के बारे में भी कोई ऐसा सोचने लगे कि वो भी नित्य है इसी आधार पे तो बोलो वो नहीं है वो भी अनित्य है वायु भी अनित्य है तो अब जब सिद्धांति ने ये सिद्ध किया कि आकाश जो कि अमूर्त है वायु जो कि अमूर्त है और वो नित्य हैं तो अमूर्त चीजों के दो उदाहरण आए नित्य तो पूर्व पक्षी कहेगा तो अच्छा जितनी भी अमूर्त चीजें हैं नहीं जो अमूर्त हैं उनकी उत्पत्ति होती है आकाश अमूर्त है वायु अमूर्त है अमूर्त वस्तुओं की भी उत्पत्ति होती है यानी जो भी अमूर्त वस्तु है उसकी उत्पत्ति होती है ऐसा अर्थ ले लेगा तो आकाश पवन यो अमूर्तयर जदा उत्पत्ति अमूर्त होते हुए भी इनकी जब उत्पत्ति होती है तथा तो परमात्मा नो अमूर्त से उत्पत्ति कुतो न भवित अमूर्त परमात्मा की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती है यदि आकांक्षा उच्चते इसमें यह कहा जा रहा है एक सामान्य व्याप्ति उसने देख ली मूर्त की उत्पत्ति होती है और अमूर्त की भी उत्पत्ति होती है तो सबकी होनी चाहिए अमूर्त की तो उसका उत्तर नवे सूत्र में दिया जा रहा है असंभव अस्तु सतो अनुपत्ते तो कह रहे हैं सतह जो पहले से विद्यमान था इस सृष्टि के पहले उसका असंभव उत्पत्ति संभव ही नहीं है क्यों अनुत्पत्ति है उसकी उत्पत्ति है उसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है अनुपन्न होती है उसकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो पाती है भाष्य सृष्टि प्राक सद्भूतस्य शाश्वतिक सत्तया वर्तमान से परमात्मा असंभव सृष्टि के पहले सतरूप सत सदभूत शाश्वतिक सत्ता वर्तमानता शाश्वतिक सत्ता या शाश्वतिक सत्ता से वर्तमान परमात्मा का असंभव असंभव है क्या असंभव है असंभव को कोलिया न संभव न संभव क्या नहीं है तो उत्पादों न संभव उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती नहीं ही तद विषय संभूत शब्द प्रयोग है क्योंकि वहां वचन में भी संभूत शब्द परमात्मा के लिए नहीं आया है वो तो आकाशा संभूत है वहां से संभूत आया है परमात्मा के लिए संभूत शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया उसकी उत्पत्ति कहीं भी नहीं कही गई है सह लेकिन बल्कि उसके लिए क्या कहा गया है सदैव सौम्य इदम अग्र आसितोम्य वो सत पहले भी था पहले मतलब किससे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी था यानी उसकी तो सत्ता ही पहले से स्वीकार की गई है उत्पत्ति से भी पहले तो तद विषय आसीत प्रयोग आसित शब्द का प्रयोग किया गया था सृष्टि प्राकम तत्ती तो ये आसित शब्द बताता है कि सृष्टि बनने से यानी कार्य द्रव्यों के बनने से पहले भी वो था यह खु सृष्टि है सृष्टि उत्पत्ति है रपि प्राप्त अवर्तता जो सृष्टि के और सृष्टि की उत्पत्ति के पहले भी था तदृश्य से परमात्मा ऐसे परमात्मा की अनुपत्ति है उत्पत्ति ही अनुपन्ना अयुक्त उसकी उत्पत्ति असिध है अयुक्त है उत्पत्ति नहीं हो सकती उत्तम ची पुष्टि में उदाहरण दे रहे वचन सकारणम करणाधिपा अधिपो न चास् कशिज जनिता न चिपह स कारणम वह सबका कारण है निमित्त कारण है और करणाधिपा अधिपह कर्णों के स्वामी का भी स्वामी है कर्ण मतलब तो इंद्रिया और उनका अधिपति शरीर में आत्मा और उसका भी वो स्वामी है रुकिए उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है और न चादी पे और उसका कोई स्वामी भी नहीं है वेद एच और वेद में भी अजा एक पादर्वेद में आया अजा वो उत्पन्न नहीं होता है एक पाथ है एक ही उसका ज्ञान निश्चित रहता है तो तस्मात परमात्मा अजन्मा शाश्वती का परमात्मा अजन्मा है और शाश्वत सत्य है तो दो चीजों की उत्पत्ति तो पहले कही आकाश और वायु की सृष्टि रचना में आगे के तत्वों का भी उल्लेख कर रहे हैं तो दसवां सूत्र है तेजो अतस तथा अथह तेज उससे उससे यानी मातरेश्वा से पीछे जो वायु कहा गया उससे तेज तेज की उत्पत्ति होती है तथा ही आह ऐसा ही शब्द में कहा गया है शास्त्र में ऐसा ही कहा गया है तो वाक्यभाष्य देखिए अतो मातरेश्वन इससे उस मा, मातरेश्वा से त्र को खोल दिया वायु और अनंतरम वायु के बाद में तेजो अग्नि उदपति तेज अर्थात अग्नि उत्पन्न हुई तथा ही क्रमेण श्रुतिर्वदती श्रुति उसी को कहती है ऐसा ही तस्मात वायु तस्माद, तस्माद आत्मा आकाश संभ होता आकाशात वायु और वायु अग्नि वायु अग्नि ये यह यहाँ का मुख्य उदाहरण है इसके आगे क्या होता है तो ग्यारहवा सूत्र का आप जल उत्पन्न होता है तो आप उत्पन्ना अग्ने अनंतरम तथा ही आह अग्ने ऐसा शास्त्र कह रहा है अब इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं पृथक सूत्र रचनम एक ही कश्य आनन्तर्य प्रदर्शनार्थम तो बोले ये अलग से सूत्र क्यों बनाया आप साथ साथ ही बोल देते हैं इनको तो उन्होंने कहा भाई अलग से स्पष्टता के लिए आनन्तर्य बताने के लिए एकदम भ्रांति न हो स्पष्टता के लिए कह दिया है आगे आपा के बाद में क्या होगा तो बारवां सूत्र है पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेप्य सूत्र तो एक ही है ये बारहवा सूत्र लेकिन इस सूत्र के दो टुकड़े किए है सूत्र के एक सूत्र के दो टुकड़े करने को कहते हैं योग विभाग योग वैसे सूत्र को भी कहते हैं सूत्र का विभाग कर दिया अथवा जो योग मतलब जोड़ है उसको टुकड़े कर दिए भाष्यकार स्वयं कह रहे इदम सूत्रम योग विभागे न योग विभाग करके व्याख्या करनी चाहिए एक के दो सूत्र बना देंगे तत्र पहला बाकी का जो अंश है वह दूसरा सूत्र बन जाएगा तो ऐसा करके अब यह व्याख्या करें तृथ्वी पृथ्वी के आगे बारह लिख दिया और अगले के लिए बारह लिख दिया सूत्र की संख्या तो बारह ही रखनी थी इनको इसलिए दो विभाग कर दिए और ख करके वैसे अष्टाध्यायी में जैसे सूत्रों की संख्या में भेद आता है ना कई बार अलग अलग अष्टाध्यायी में तो उसका एक कारण योग विभाग भी, भी है कोई मिला करके एक सूत्र पढ़ते हैं तो संख्या कम हो जाएगी कुछ उसको टुकड़े करके कर देते हैं तो संख्या अधिक हो जाएगी ऐसा कुछ जगह होने से दो चार सूत्रों का अंतर पड़ जाता है संख्या में भेद हो जाता है योग विभाग करके तो पृथ्वी इसको खोला इन्होंने पृथ्वी उत्पन्ना पश्चात पृथ्वी जल के बाद में उत्पन्न हुई तथा पृथ्वी बस यह वाया जा रहा है बोले छांदोग्य उपनिषद ही यह सृष्टि क्रम उक्ता यह जो प्रसंग चल रहा है यह और इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में भी सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम आया है तो वहां जो कहा गया है तत्र ता आप भव्य श्याम प्रजा ये मही तो जलों ने ये इच्छा की कि मैं हम बहुत हो जाएं यानी हम प्रजाओं वाले हो जाएं तो ता अन्नम अष्ट जनता उन्होंने अन्न की उत्पत्ति की तो जल से किसकी उत्पत्ति बताई अन्न की यज्ञात भवती पर्जन्य पर्जनयात अन्न संभव तो परजन्य से वृष्टि से जल से अन्न उत्पन्न होता है यहाँ पर भी कहा गया आप से जल से अन्न उत्पन्न हो रहा है तो अन, ता अन्नम असृजनता तो अद्भे पश्चात अन्नोत्पत्ति दर्शिता या छादों के उपनिषद में जल के बाद में अन्न की उत्पत्ति बताई गई है तो तदतत्र यवाद्यम अन्नम ग्राह्यम पृथ्वी वकॉम उच्चते तो जल से वास्तव में उत्पत्ति किसकी होती है यव आदि यानी जो आदि अन्नों की गेहूं चावल आदि की अथवा पृथ्वी की यह संचय उत्पन्न हो गया तो यही भी मानसा है कि भाई एक जगह तो जल से अन्न को कह दिया गया एक जगह पृथ्वी को कहा जा रहा है तो दोनों में से कौन सा ठीक है ये प्रश्न उठा दिया। तो इसका उत्तर इसी सूत्र में है अधिकरण रूप शब्द तो को उदृत करता छिकरणम सूत्र में जो अधिकरण शब्द आया उसको खोल रहे हैं अधिकरणम अधिकरण क्या है उसको खोल दिया लक्ष्य प्रकरणम किसको लक्ष्य बना के ये प्रकरण चलाया गया प्रकरण क्या है लक्ष्य प्रकरण क्या है किसको लक्षित किया जा रहा है संकेतित किया जा रहा है तो लक्ष्य प्रकरण उसी को आगे खोल दिया सृष्टि सृष्टिक्रम या अधिकरण किसका है सृष्टि क्रम का है लक्ष्य प्रकरण क्या है सृष्टि क्रम है सृष्टि सृष्टिक्रम यहां तक तो अधिकरण की व्याख्या हो गई अब अधिकरण रूप शब्द सूत्र में कहा गया है अधिकरण रूप शब्दांतरेप्य है तो यहां पर तद्रूप शब्दांतरे भत्का मतलब वही प्रकरणानुरूप था अधिकरण अधिकरण अधिकरण को तत्शब्द से कहा अधिकरण था सृष्टि क्रम का तो सृष्टि क्रम के अनुरूप प्रकरण सृष्टि क्रम के प्रकरण के अनुरूप जो अन्य शब्द वहां पर आए हैं तो तद्रूप शब्दांतरे भ्यो निर्णीय यथ यत पृथ्वी ग्राह्या कि यहां पर जल से पृथ्वी का ही ग्रहण किया जाना चाहिए जहां पर साक्षात पृथ्वी कहा है, है वहां तो पृथ्वी है ही और जो ये प्रकरण है जहां पर कहा ता अन्नम अस्त्र जनता यहां भी अन्न शब्द से पृथ्वी ही ग्रहण किया जाना चाहिए यवादी अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए क्यों उसको बता रहे हैं। तो शब्दांतरे को निर्णय पृथ्वी ग्रह्या क्यों पृथ्वी खालू उत्पन्न पृथ्वी ही उससे उत्पन्न हुए यह समझना चाहिए बोले संति शब्दांतराणी भूत विषय कानी बोले इसी प्रसंग में जो अन्य शब्द पढ़े गए हैं वो भूत विषय हैं कैसे तत्ते जो तत आपो त्रृजता तो तेज आपश्चे भूत नाम तेज और आप ये तो भूत है यानी महाभूत है महाभूतों के नाम है ये तस्माद अत्र अधिकरण रूप शब्दांतर साहचर्या तेज आप इति भूत साहचर्या तो यहां जो सृष्टि उत्पत्ति का अधिकरण है उसके इन में जो अन्य शब्दांतरक पढ़े गए हैं उनकी संगति से साहचर्य से यानी तेज और आप इन भूतों के साहचर्य से अन्नम अस्रजनता यहां पर अन्य शब्द ने पृथ्वी ग्राही अन्य शब्द से पृथ्वी का ग्रहण करना चाहिए व्याकरण में भी होता है कई जगह कि यहां पर इस शब्द का क्या अर्थ लिया जा सकता है अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं लेकिन आसपास में जो शब्द पढ़े गए हैं मान लो धातु पड़ी गई है तो उस शब्द को भी ये भी धातु ही समझनी चाहिए कुछ और नहीं समझना चाहिए आसपास का प्रसंग चल रहा है आसपास के शब्दों के अनुरूप तो यहां अन्य शब्द आते हुए भी पृथ्वी का ही ग्रहण करना चाहिए यह एक व्याख्या होगी सूत्र की व्याख्या पूरी कर दी इन्होंने अर्थात पृथ्वी ही ग्रहित होगी अन्न का से भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए इसमें अन्य व्याख्या मारकर दूसरे ढंग से व्याख्या कर क्या ता आपा एक क्षमता अन्नम अश्री अत्र इस वचन में अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य अब यहां पर इन्होंने इन शब्दों में द्वंद्व समास कर दिया उस दंग सिर अधिकरण रूपम च शब्दांतरम च तीन चीजें अलग अलग ले लिए इन तीनों से तानी उनको इकट्ठा किया तो अधिकरण रूप शब्दांतराणी और तेभ्यो हेतुभ्य इस कारण से ये तीन हेतु दिए जा रहे हैं अधिकरण हेतु से रूप हेतु से और शब्दांतर हेतु से तीन हेतुओं से सिद्ध होता है कि यहां अन्न का मतलब पृथ्वी दिया जाना चाहिए एक एक को बताएंगे अधिकरणम लक्ष्य प्रकरणम भूत सृष्टि विधानम अधिकरण क्या है लक्ष्य प्रकरण क्या है तो वो महाभूतों की सृष्टि का विधान है औरों की उत्पत्ति नहीं बताई गई यहां पर कि इंद्रियों की उत्पत्ति और अंतःकरण की उत्पत्ति ये भूतों की प्रकृति का प्रकरण चल रहा है तो महाभूत सृष्टि विधानम तत्ते जो अस्त्रजता तद अपो अस्त्रजता तो तस्मात अत्र अन्न शब्द पृथ्वी ग्राहिया तो प्रकरण से यानी अधिकरण से पृथ्वी का ग्रहण होगा अन्य शब्द से भी रूप आदि से रूपम ही तत्र निर्दिष्टम वहीं उस प्रसंग में इसका रूप भी बताया गया है क्या रूप बताया गया यत कृष्णम तदन्नस्य अन्न वहां पर आगे वचन था यद रोहितम रूपम तेजस रूपम अग्नि का जो लाल रूप है वो तेज से है यद शुक्लम तदपाम जो सफेद है वो अपाम जल का है और यत कृष्णम तदन्न जो कृष्ण रूप है वो किसका है वो अन्न का है तो वहां पर तेज कहा यहां आप कहा तो अन्न का मतलब क्या लिया जाएगा पृथ्वी दिया जाना चाहिए रूप ये जो कृष्ण वर्ण कहा गया इससे पता लगता है कि यहां पर पृथ्वी ली जाएगी रूपादपि रूपम ही तन निर्दिष्ट कृष्णम तदन्न से न ही यवाद्यन्न से कृष्णम रूपम को चित जो आदि कहीं काले देखे जाते हैं क्या काले तो नहीं देखे जाते है, सफेद हैं भूरे हैं बादामी है जैसे भी है तो काले तो नहीं देखे जाते हैं कृष्णम रूपम कुछ उपलब्ध थे पृथ्व्यास तो तद रूपम बहुधा उपलब्ध पृथ्वी तो काले रंग की बहुत देखी जाती है ब्राह्मणे उतम ब्राह्मण ग्रंथ में भी कहा है यदश चंद्रमसी कृष्णम पृथ्वीया हृदय श्रितम ये जो चंद्रमा में कालापन है कालापन दिखाई देता काला तो है कालापन तो रहता ही है उसमें भी वहां जाएंगे तो भी कालापन दिखेगा ये तो कालापन अलग दिखता है हमारे को पृथ्व्या हृदय श्रितम ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है यानी पृथ्वी के कारण से चंद्रमा में कालापन है न परोक्ष रूप से हम निकाल सकते हैं विज्ञान को यहां से कि चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई पृथ्वी से हुई सूर्य की किससे हुई ए, सूर्य तो बना वैसे पृथ्वी किस से सूर्य से निकली और पृथ्वी से ही छिटक के चंद्रमा बन गया तो उसी के चक्कर लगा रहे हैं उस दृष्टि से तो ये ब्राह्मण का हो गया आगे शब्दांतराच्य भिन्न शब्दों से भी श्रुत्यंतरा चापि पृथ्वी ही अत्र अन्य श्रुतियों में भी कहा गया है क्या श्रुत्यंतरे अदय पश्चात पृथ्वी खाल उत्पन्ना स्पष्ट थे अन्य वचनों में जल के बाद में पृथ्वी उत्पन्न कही गई है वचन वो इतिया तस्मादस्मा आकाश संभुत है आकाशात वायु वायोरअग्नि अग्निरापा अदभ पृथ्वी दे अध्यय पृथ्वी स्पष्ट कहा ही गया इस वचन से भी पुष्टि होती है ये हो गया शब्दांतर से तो अतः पृथ्वी ही अत्र सृष्टि क्रमे अद्वय पश्चात उत्पन्न निश्चय जल के बाद में पृथ्वी उत्पन्न हुई यही निश्चय करना चाहिए अन्न का मतलब पृथ्वी ही लिया जाएगा अन्न का मतलब यवादी नहीं दिए जाएंगे तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव सतर्वेदन ओमश